O O O O O sahna नोभुन सहवी कमस्वषा वह ओम शांति शांति शांति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 पुत्र ने पूछा तो दूसरे खंड के प्रारंभ में जो हमने देखा था उस विद्या के बारे में बताने के लिए कहा बताने लगे कि सबसे पहले सौ में एक सत्य था अद्वितीय और एक संख्या में एक था उसके जैसा कोई नहीं था ऐसा एक सत्य था एक सत्तात्मक चीज थी और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 तो अब यहां तात्पर्य क्या लेंगे कि अव्यक्त से प्रकृति से बिना सत के अपने आप ही ये कैसे उत्पन्न हो सकता है यानी कोई न कोई चेतन वहां पर चाहिए तो आगे कहा इसी बात को कथम असत असत जाए तय ये कैसे हो सकता है मतलब असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है फिर आगे कहा सत्वाद सौम्य इधम अग्र आसित एकमेव अद्वितीय सत्तु एवं सत्य था उस समय एक अद्वितीय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 इस तरह से काव्य के रूप में देखेंगे तत्तेज एक क्षतः बहुश्याम प्रजा तो तद आपो अस्रिजता उसने जल को उत्पन्न किया जलों को उत्पन्न किया जल को उत्पन्न किया तस्माद शोचति स्वेदते व पुरुषः तेजसा एवं तद अध्यापो जायन्ते तो बोले इसलिए जहां कहीं भी कोई शोक करता है दुखी होता है तपता है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 तो एक तो ये तरीका है कि पहले अंडा उत्पन्न किया हो गया हो और उस अंडे से उत्पन्न हुए हो ठीक है अंडा ही पहले बना हो एक एक चीज शैली है एक ये है कि, तो कि प्रारंभ में जो प्राणी बने वो सरस्रीप और पक्षी जो बाद में अंडे से उत्पन्न होते हैं वो बिना अंडे के शुरू में सीधे बने एक ही शैली वो पहले बने और फिर उनके यहां जैसे अंडे उत्पन्न होते हैं वैसे होते रहे और आगे संताने उत्पन्न होती रही अंडे से एक ही दूसरे ढंग का सोच है यहां जो शब्द दे रखे हैं वो एक विचारणी की बात है कि तो तेषाम खलु एशाम भूता नाम त्रीणी एवं बीजाती तीन ही बीज होते हैं तो अंडजम जीवजम और उत्पिजम तो शुरू में ये बीज रूप में ये आए जो भी स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हैं उस आदि सृष्टि के उस तरह से कथन लेंगे अब ये तो हुए भूतों से उत्पन्न यानी एक तरह से जड़ वस्तु हूं ये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 जबकि वहां पहले से भी विद्यमान है वो ये कथन इस तरह का है तो वह सा देवता एक क्षत उस देवता एक चेतन ने इच्छा की कि मैं इन तीन देवताओं को इस जीव के साथ में प्रवेश करके और विभिन्न नाम रूपों को बनाऊं। उस दृष्टि से यहां त्रैतवाद की हम पुष्टि कर सकते हैं। जीव अलग है जीवात्मा और सत्व परमात्मा अलग है एक और अद्वितीय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 आगे कुछ और वर्णन आएगा जिससे और संकेत लगता है कहीं चतुरस्तम के बारे में तो नहीं कह रहे हैं लेकिन शब्द यहां पर तेज आपह और अन्न ये पृथ्वी का कथन किया जाए तो इन तीनों को मिला करके एक को बना दो। तीन तीन को लेके इसके तीन ले ये तीन लेकर के एक बना दिया ये तीन लेकर के एक बना दिया उन तीनों को ले लेकर के तो तासाम त्रिवृतम त्रिवृत्तम एक एकाम करवाणी थी मैं उन तीन तीन को एक एक बना दू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 इसी को और दूसरे ढंग से उसी बात को दोहरा रहे हैं तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम अकरोत उन तीनों को एक एक कर दिया उसने तीन तीन को मिला के अनेक एक एक चीजें बना दी यथानुखलु सोम में इमास तीसरो देवता जैसे ये तीन देवता त्रिवृत त्रिवृत एक एक का भवती तीन तीन मिलकर के एक एक हो जाते हैं तन में विजानी ही थी वो मुझसे जानो मैं तुम्हारे को बताता हूं ये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 लेकिन जो उसका जानने वाला है या टेक्सटाइल का है वो उसको धागे और रेशे के रूप में देखने लगेगा इसका इसका ये धागा है ऐसा एक धागा है दो धागे हैं ये सूती धागा है या इसमें मिला हुआ है वो वहां चला जाएगा जैसे कि कपड़े का कपड़ात्व पटत्व पटका कपड़ पटत्व जैसे समाप्त हो गया वो अलग ढंग से देखने लग जाता है तन निमित्त अभिमान है हट करके वो अवयवों में चला जाता है ये अवयवों को एक तरह से देख रहा है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 अब दूसरे का बता रहे हैं इसी शैली से दूसरा प्रभाग यदा आदित्य रोहितम रूपम अब सूर्य को ले लिया आदित्य को बोले आदित्य का जो ये सफेद रूप है लाल रूप है वो तेज का रूप है ये छुक्लम तदपाम जो उसमें सफेदीपन है वो जल की है और यद कृष्ण जो कालापन है वो अन्न का तो जैसा अग्नि में देख रहे थे वैसा आदित्य में देख रहे हैं अब सब कुछ बिल्कुल वैसा गया वैसा ही दिखाई देगा वह आदित्य को आदित्य नहीं देख रहे हैं तो कहें अपाघात आदित्य आदित्यत्व अब इसको देखने से क्या हुआ आदित्य का आदित्यत्व ही चला गया अले क्या है ये तो सत्वरस्तम उसका आदित्य वही चला गया रूपी चला गया उसका अलग ही रूप में बस मूल को देख रहा है बाकी सारे वैसा का वैसा ही है वाचारम्भम विकारो नाम त्रिणी रूपानी तेव सत्यम ये तीन है यही वास्तविकता है और देखिए आगे अब चंद्रमा को पकड़ लिया यद चंद्रमसो लोहितम रूपम चंद्रमा का जो लाल रूप है वो तेज का रूप है यद शुक्लम तद जो सफेद है वो जलों का है यद कृष्णम तद बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही और जब ऐसा देखने लग गया तो अपाघात चंद्रा चंद्रत्व चंद्रमा से चंद्रत्व ही चला गया वो अलग ही रूप में देखने लगे दिमाग ही बदल गया उसका बिल्कुल वाचारम्भम विकारो नाम अधेयम त्रिणी रूपाणी सत्यम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 वो तेज का है ये शुक्लम तदपा यद कृष्णम तदनस्य बिल्कुल वही की वही बातें हैं और ऐसा होने से यत अपागात विद्युतो विद्युतम विद्युत से विद्युत तत्व तो चला गया उसका पना ही चला गया वो चीज ही नहीं दिखाई दे रही है उसको और ये जो सारा है ये तो वायु वाणी का वाक विलास है एक चार उदाहरण इन्होंने दिए बस ऐसा ही सब जगह पे समझना है एकत्व को देख रहा है वहां पर बहुत चीजों को समान देख रहे हैं पांचवें प्रभाग में ए तदी तद आहु जो पहले कोई विद्वान हुए हैं उन लोगों ने ऐसा ही बताया है ऐसा ही परंपरा से मानते आ रहे हैं विद्वान लोग हैं कौन विद्वान लोग पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया बड़े बड़े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 वो जी मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाई है ये चीज है वो चीज है इससे ये होगा वो होगा बोले अच्छा ये बताओ इसमें है क्या चीज बोले अच्छा बस ठीक है आ गया समझ में कुछ कहने की जरूरत नहीं <laughs> है औषधि है कोई रसायन है पाक है जो चवन प्राशवलय है कुछ भी ऐसी विशेष औषधि है बोले बहुत बड़ी ऐसी औषधि है ये है वो है वो है उसके नाम अलग अलग रख रखे बोले अच्छा है क्या इसके अंदर बोले अच्छा अच्छा इसमें ये ये चीजें बस ठीक है आ गया समझ में ये क्या है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 इसे पैकिंग कर लो इसमें कोई रंग लगा लो आप इसको गोल टेप बना लो चाहे लंबी टेबलेट बना लो कुछ ही कर लो चाहे कैप्सूल में डाल दो उसको क्या दिखाई दे रहा है वही घटकती है वही चीजें हैं इसमें तो ऐसा जो वो देखेगा तो वो वो बात बोलेगा क्या बोलेगा कि ए,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 कहीं कोई किसी कंपनी का नाम से प्रचलित है कहीं किसी के उसको नया नाम दे दो जी इस नाम की दवाई थी और डॉक्टर को थोड़ा ना पता है कि इस नाम की भी चलती है उसके परिचय में ही नहीं आई ये सारी दवाइयां प्रसिद्ध कंपनियों की आ जाती है लेकिन छोटी मोटी होती हैं बहुत सारी नहीं पता रहती वो किसी क्षेत्र विशेष में चलती है वो कहते हैं अच्छा इसमें घटक कौन से है वो पढ़ के बताओ आगे हाँ बस आ गया समझ में क्या है बोले तो वाघविलास मात्र है ऊपर ऊपर से नाम भेद करना मूल चीज जो है वो तो पता लगी रही तो जब इसको जान लिया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 ऊपर का है वो उस तरह से पता नहीं लग रहा है अलग बात है लेकिन अंदर की चीज पता है मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ की। सब कुछ इसी में ही चल रहा है इन तीन के अंदर ही घूम रहा है तो नो अध्यय कश हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अश्रुत है अमत है अभिज्ञात है ऐसा कोई उदाहरण दे देखो आपको ये चीज नहीं सुन रखी है आपने नई चीज लेके आया हूं मैं एदान चक्र तो उन्होंने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 यदु रोहितम इव अभूत इति रूपम तद विधान चक्र जो कुछ भी रोहित रूप है लाल रूप है वो सारा का सारा तेजस का ही है ये उन्होंने जान लिया अब जहां जहां भी होगा वहां वहां मान लिया जाएगा यदु शुक्लम इव अभूत अपाम रूपम इति तद विधान जो कुछ भी सफेद है वो सारा अपो है ये भी उन्होंने जान लिया और यदि कृष्णम इव अभूत जो काले के समान हुआ है इति अन्नस्य रूपम इति विराम चक्रु वो अन्न का है काला ये भी जान लिया ये सारा का सारा समझ लिया अब क्या जानना और शेष रहा सातवा प्रभाक है यद। एव देवता जो ये जाना हुआ सा यद अविज्ञातम इव जो अज्ञात सा अस्पष्टता था, था वो क्या है वास्तव में साम देवता नाम समासवताओं का समास ही तो था मिला हुआ ही तो रूप था जो ये नई नई चीजें किसी के सामने रख दी जाए वो अलग से क्या है ये इन्हीं का ही तो मिला हुआ रूप है अलग से और क्या है उसके अंदर तद्विदान चक्रु उसको उन्होंने जान लिया यथानु खलु सोम इमास तीसरो देवता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 तत् यह स्थविष्टो धातु तत्पुरीशम भवती उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है मोटा भाग होता है वो पुरीष होता है मल जो हम त्याग करते हैं उस अन्न का सबसे स्थूल भाग है यो मध्यम जो उसका मध्यम भाग होता है तन मानसम वो मांस बनता है जो उसका सार रूप में मध्यम भाग होता है स्थूल की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है सारसार सार जो निकला उससे मांस बनता है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 और एक ही गोलक के रूप में है जिसको हम बुद्धि कहते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर है सिर के अंदर जो है मांसपिंड जो है उपो दो रूप में देखेंगे तो अभी प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आता है इससे इस गोलक की पुष्टि होती है अन्न से इसका पोषण होता है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर वाला भाग मन है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 तो दत्ना सौम्य मथ्यमानस से जो अणिमा सुद्देश तत्सर् भवती बोले मथे जाते हुए दही का दही को मथा तो उसका जो अनिमा सूक्ष्म भाग है जैसे अन्न का स्थूल भाग मध्यम भाग और सूक्ष्म भाग कहा था तो दही का जो मथ रहे हैं तो उसका सूक्ष्म भाग क्या है बोले मथन किया जाता हुआ जो उसका सूक्ष्म भाग है सर्ध्व समुदेशती वो सबसे ऊपर आ जाता है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 तेजस है सो अश्य मानस यो अणिमा सामुदीश तीस तेज के खाने पर जो उसका ऊपर का भाग होता है वो वाघ के रूप में आ जाता है अन्नमयम ही सौम्य आपोमय प्राणा तेजोमय वाघ इति वही वाक्य फिर अंत में फिर सार के रूप में बताया तो उसने फिर वही कहा भूया एव मां भगवान विद्यापय तुम मेरे को और बताओ इसमें ठीक तो है चलो और बताता हूँ चलो उसके स्तर पर और बता रहे खोल करके तो सातवें खंड का पहला प्रभाग है ठोडश कला सौम्य पुरुष बोले हे सौम्य ये पुरुष है वो सोलह कलाओं वाला है सोलह भाग हैं उसके तो बोले पंचदश अहानी मशी वो तो पंद्रह दिन तक खाना मत खा सोलह कलाए होती है तो बोले पंद्रह दिन तक खाना मत खा तो भू रखा है प्रायोगिक करा रहे प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना उसको प्रायोगिक करवा रहे महाआशी पंद्रह दिन तक मत खा कामम आप हा पिब हाँ तेरी इच्छा हो उतना पानी पी ले पानी जितना हो अच्छा हो उतना पीता रहे लेकिन अन्न मत खा आपोमय प्राण है प्राणो न विच्छेद्यता इति पिब तो विच्छेद है और जल नहीं पिएगा तो प्राण निकल जाएंगे तेरे तो सह पंचदशा न अश न आशा पंच पंद्रह दिन तक उसने नहीं खाया अथा है फिर पास में आगे बैठ गया पिता के बताओ मेरे को तो वो पिता ने कहा आ, किम रविमी भो इति बोले क्या बोलूं मैं क्या बोलूं क्या बताऊं तो आ, किम रवीमी भो, भो इति तो ऋचा सोमी सामानी इति सहुवाच बेटे ने कहा पूछा कि भाई बताइए मैं क्या बोलूं उसने कहा कि अच्छा तुम रिक को यजु को और साम को बोलो तुम चारों वेद पढ़ करके आयो सारे वेद पढ़ के आयो उनको बोलो मंत्रों को पंद्रह दिन का भूखा है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 इसलिए तू इसको अनुभव नहीं कर पा रहा है याद नहीं आ रहा है तेरे को इसलिए कर कर कर भोजन भोजन कर। वो भोजन वो लिया उसने तो तो अथमे इति ये ये मेरे वचन को जान जाएगा समझ जाएगा उसने कहा खा लिया अथा है इनम उपसाता है खाके फिर बैठ गया आके तो तम हत किंच प्रतिपेदे तो उसको जो भी कुछ पूछा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 आध्यात्मिक लोग तो अन्न नहीं खाते ना अन्न छोड़ देते, देते हैं वो लोग, उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है तम होवाच यहा सोम्य महतो अभ्या ही तक अंगार खद्योतमात्र प्रशिष्ट तम तृणस प्रज्ज्वल तेन ततोपि बहु दहेत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 तो इसी प्रकार से आगे का एवं सौम्य ते षोडा कलाना एका कला अतिशिष्टा तेरी भी एक ही कला बची बचीवी थी अभूत सा अन्न उपसमाहिता प्रज्वलित अन्न से आप प्राप्त करके वो फिर जल पड़ी तया इतर ही अनुभवत अनुभवसी अन्नमयम ही सौम्य मना अब इसलिए तो सारे वेद आदि को याद कर पा रहे अन्नमय ये मन है आपोमय प्राणाय तेजो मई वाघ इ इति इति तो इस प्रकार से उसने इस बात को समझ गया किया अन्न, अन्न तो खाना पड़ेगा भूखे भजन न होए पाएगा अन्न तो चाहिए अन्न भी एक साधन है प्रणव Oh